दुस्तों, अब हम उस जाल की बात करते हैं, जिसमें हम में से ज्यादा तर लोग भसे हुए हैं. Perfectionism Brené Brown कहती है, Perfectionism Excellence का दूसरा नाम नहीं है, Perfectionism असल में Shame का Shield है. सोचिए Excellence और Perfection में फर्क समझना जरूरी है. Excellence का मतलब है अपना Best देना, सीखना और Improve करना. लेकिन perfectionism का मतलब है हर काम इसलिए करना कि लोग मुझे judge ना करें। तुम कह सकते हो कि perfectionism का पहला trap है approval seeking। मतलब हमारी motivation अपने अंदर से नहीं आती, बलकि बाहर से आती है। लोग मुझे कैसे देखते हैं। अगर मैं perfect हुआ तो accept करेंगे वरना reject। दूसरा trap है fear वो रिस्क ही नहीं लेता और बिना रिस्क के ग्रोथ मुम्किन ही नहीं। तीसरा ट्रैप है All or Nothing Thinking, यानि या तो 100% perfect होगा वरना मैं worthless हूँ। इस mindset की वजह से छोटी achievement celebrity नहीं होती, बंदा हमेशा dissatisfied रहता है। एक मिसाल लो, एक employee presentation बना रहा है, excellence उसे कहती अपना best दो परफेक्शनिज्म उसे कहता है अगर एक भी गलती हुई तो सब हंसेंगे इसलिए परफेक्ट बनाओ या बिल्कुल मत करो रिजल्ट या तो वो ओवरवर्क करके बर्नआउट हो जाता है या फिर अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देता है ब्राउन कहती हैं कि परफेक्शनिज्म असल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ है जो कहता है अगर मैं परफ लेकिन रियालिटी ये है कि perfection लोगों को आपसे दूर करता है, क्योंकि कोई भी perfect इंसान के साथ safe feel नहीं करता, लोग असली, flawed और vulnerable इंसान के साथ connect करते हैं। और दोस्तों, जब तक हम perfectionism के trap में हैं, तब तक हम अपनी creativity, अपनी authenticity और अपनी growth को compromise करते रहेंगे। इसलिए और यहीं हमें ले जाता है अगले powerful chapter की तरफ, cultivating courage, मतलब डर के बावजूद अपना असली रूप दिखाना और imperfect होने के बावजूद आगे बढ़ना.